मोबाइल रिपेयरिंग का एक छोटा सा कोर्स है पांच छह महीने का अगर वो आप करते हो और जा करके अपनी एक ऐसी शॉप खोलते हो जहां पर आप लोएस्ट प्राइस गारंटी देते हो तो क्या लोग आपके पास आएंगे या नहीं आएं? आएंगे हाँ अगर ईमानदारी से करो तो चलो अपने आप को भी छोड़ो इसको दूसरे एंगल से देखो आपका मोबाइल खराब होता है आप दो तीन जगह जरूर जाओगे पता करने के लिए कि कौन सबसे कम पैसे बता रहा है कंपनी में भी पता करोगे और भी दो तीन लोगों से पता करोगे <laughs> कोई आदमी आपके साथ बेईमानी करता है यानी कि आपको मिसगाइड करता है उसमें है छोटी सी प्रॉब्लम लेकिन आपको बोलता है नहीं इसमें यह है यह है यह है, और आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे दूसरी तरफ से कोई ऐसा आदमी है जिसके पास आप जाते हो और वो सच बोल देता है कि यार इसमें कुछ नहीं है छोटी सी चीज है छोटा सा पार्ट है मैं डालूंगा और ये जो मैं काम करूंगा उसका मेरे को रीजनेबल अमाउंट चाहिए भी बहुत है वापस से लेता है और पार्ट के 20 रुपए लेता है और आपको बताता है कि देखो 20 रुपए का पार्ट मैंने डाल दिया आप उसके पास दोबारा जाओगे या नहीं जाओगे नहीं देखो कितना सिंपल है देखो कितना सिंपल है घर में आप किसी का भी मोबाइल खराब होगा तो आप उस बंदे के पास जाओगे इसको बोलते हैं सच की ताकत अपने लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार में की ताकत से है सच की ताकत समझ क्योंकि आप सच सुनना चाहते हो तो जो आपके पास लोग आने वाले हैं वो भी सच सुनना चाहते हैं ये बात हमको समझ क्यों नहीं आती है आपको बेईमान आदमी पसंद नहीं है तो अगर आप खुद बेईमान बन गए तो आपको कोई कैसे पसंद करेगा है कि नहीं देख रहे हो इस तरह से अगर आप एक मोबाइल की शॉप खोलते हो और वहां पर रिपेयर करते हो शुरू में इसको भी ध्यान से समझ लेना क्या होता है लोग एक ईगो ट्रिप में फंसे रहते हैं जो हमारी ईगो है ना ये बड़े उल्टे सीधे काम हमसे करवाती है ईगो क्या कहेगी अरे मैं तो ये हूं मैं तो वो हूं मैं मोबाइल रिपेयर करूंगा अबे क्या है तू <laughs> <laughs> क्या है तू डिग्री ले ली है बैचलर्स की मास्टर्स की और अनएम्प्लॉयड धक्के खा रहा है इधर-उधर क्या है तू ये अपने आप से सच बोलना है मैं नहीं बोल रहा आपको आपने अपने आप को बोलना है शीशे में देख करके अरे क्या है तू क्या हो गया कोई काम छोटा बड़ा होता है क्या क्या मोबाइल रिपेयर लेकिन विजन क्या रखनी है देखो काम बढ़ता कैसे है इसको समझते चले जाना आपने शुरुआत किससे करी खुद मोबाइल रिपेयर करने से वो आपने कैसे सीखा एक छोटा सा कोर्स करके सिर्फ 6 महीने का और ईमानदारी से काम किया सच को पकड़ करके रखा बिल्कुल क्लियर बता दिया कि मैं अपने इतने पैसे लूंगा जो भी आप फिक्स करोगे टाइम के हिसाब से किस काम में कितना टाइम लगने वाला है कुछ ऐसा किया जो पूरे इंडिया में कोई नहीं कर रहा छोटे से स्केल पे क्या किया अपनी दुकान पे लिख करके लगा दिया दिस इज द ओनली शॉप इन इंडिया जहां पे 100% ट्रांसपेरेंसी है आपके सामने आपका मोबाइल ठीक होगा जितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से आपको पैसे देने हैं 15 मिनट लगे ₹200 देने हैं आधा लगा ₹400 देने हैं 1 लगा ₹800 और आपके सामने स्पेयर पार्ट्स टलेंगे स्पेयर पार्ट का है वो मैं आपको बता दूंगा उसमें मेरा कोई मार्जिन है ना मजेदार ये स्पेयर पार्ट यही अगर आप जा करके उस दुकान वाले से डलवाओगे इस spare part के नाम पे वो आपसे 2000 रुपए लेगा मुझे इसकी कॉस्ट आती है 500 रुपए मैं आपसे लूंगा 500 रुपए spare part को डालने में मुझे लगेगा आधा घंटा मैं लूंगा 400 रुपए और मैं लेकर के आ रहा हूं उस मार्केट से आपको जाना है तो जाकर पता कर लो मैं बता दूंगा कहां से लेता हूं अपने स्पेयर पार्ट से आ गई ना ईमानदारी की हद ऐसी कोई दुकान आपको मिल जाए अपने एरिया में क्या होगा मजा आएगा नहीं आएगा जब आपको मजा आएगा मेरे भाई तो बाकी लोगों क्यों नहीं आएगा दूर-दूर से लोग आएंगे आपके पास में। और दिन में कितना कमा सकते हो कोई लिमिट है क्या मान लो ₹400 भी आपने एक कस्टमर से ऑन एन एवरेज कमाया दिन में ज्यादा नहीं कहता एक दिन में 10 कस्टमर भी आपके पास में आए एक दिन का कितना कमाया महीने कितना कमाया एक लाख बीस हजार उसमें से बीस तीस हजार के खर्चे अलग कर दो कितना कमाया एक लाख रुपए अस्सी हजार रूपये नब्बे हजार रुपए और खर्चे हटा दो लाइट वाइट ये, वो अटरम शटर जितना भी और ऊपर का आपका खर्चा सत्तर 80000 हजार कम होता है क्या किया क्या इसके लिए समझदारी इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क ना कि आप एक लेवल पे पहुंच गए जहां पर जा करके आप 50000 से 1 लाख रुपए का कमा रहे हो दो लाख पे जाना है तो कैसे जाओगे आपके पास टाइम तो लिमिटेड है ना लोग यहां पे जाके स्टक हो जाते हैं वो क्या बोलते हैं कि मैं बिजी हो गया हूं मेरे पास टाइम नहीं है मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है अपने साथ में टीम बनानी है और लोगों की जिनको जॉब की जरूरत है धीरे-धीरे आपकी टीम बनने लग जाएगी लोगों की आपके साथ में शुरू में सिर्फ एक आदमी जुड़ेगा फिर दो फिर तीन फिर चार फिर पांच आज एक शॉप है कल दूसरी शॉप खुलेगी फिर तीसरी शॉप खुलेगी चौथी शॉप पांचवी शॉप और जब इन सबको आप मिला दोगे और यहां से जब पैसा आ रहा होगा तो आपकी खुद की फट जाएगी हो क्या है एक ऑप्शन था मोबाइल रिपेयर और आप क्या कर सकते हो लोग आपके पास अपना मोबाइल ठीक कराने के लिए आ रहे हैं बट जेन्युइनली आप उनको बोलते हो कि जो मोबाइल है इसमें ठीक कराने में टाइम बहुत लगेगा पैसा बहुत लगेगा कोई बेईमानी नहीं सच बोला आपने इससे अच्छा है, आप ये नया मोबाइल ले लो पुराना बेच दो तो आप क्या कर सकते हो यहां पर एक काम सेकंड हैंड मोबाइल खरीदना और बेचना इसमें कितना कमा सकते हो कोई हद है मेरे भाई एक 40000 रुपए का फोन है आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है अब इसको प्रॉब्लम कहूं या डिजायर कहूं कुछ भी कहूं आदमी नौकरी कर रहा है 20000 रुपए महीने की उसके हाथ में फोन है 40000 रुपए का कमाल का बंदा है इस मोबाइल फोन जो मार्केट में है 40000 रुपए का बिकता कितने का है 10, आपने दस हजार रुपए का मोबाइल खरीदा किसी से और उसको एक हजार रुपए लगाया नया किया वो मोबाइल जो मार्केट में चालीस हजार रुपए का है और पंद्रह हजार रुपए का बेच दिया हजार। बीस हजार कौन है लालची <laughs> <laughs> चलो बीस का बेच दिया इसमें कुछ भी थ्योरेटिकल है सॉरी पंद्रह हजार के साथ अगर वो खुद में कहने तो एक साल की और वारंटियां के कस्टमर को दे Let's give a big hand for him। क्यों मैंने बोला? क्यों मैंने बोला let's give a big hand for him? क्योंकि दिमाग चलना शुरू हो गया। इंडिया में कितने बच्चे हैं छोटे-छोटे बहुत हैं उन बच्चों को खिलौने चाहिए खेलने के लिए नहीं चाहिए यस यस ऑर नो यस इससे आसान कोई काम हो सकता है खिलौनों की दुकान खोल दो बन जाओ जुगाड़ू अगर बन सकते हो तो देखो अब इसको थोड़ा सा 10 मिनट के अंदर टच करते हैं देखो अभी आप करोड़पति बने कहां से मोबाइल रिपेयर के काम से है है अब आप अरबपति बनने वाले हो की दुकान से मैं सिर्फ चुटली दे करके छोड़ दूंगा हां अब बाकी काम आपको करना है मैं चिंगारी दे रहा हूं बम आपके अंदर से भटना चाहिए अंदर से आना चाहिए हां देखो खिलौने बच्चों को पहले भी चाहिए थे आज भी चाहिए आने वाले हजारों साल बाद भी चाहिए खिलौनों की इंडस्ट्री अपने आप में ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है लाखों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि उसमें लाखों लोग खप सकते हैं इतनी बड़ी इंडस्ट्री है आपने क्या किया आपने कहा कि मुझे खिलौनों की दुकान खोलनी है अब कहां खोलोगे हलवाई के बगल में कहां खोलोगे कनो जुगाड़ू लगाओ दिमाग नहीं स्कूल के पास क्या होगा बच्चे अकेले जाकर के खरीदेंगे कब खरीदते हैं खिलौने 1 मिनट कितने लोग यहां पर मैरिड हैं मैरिड हैं जिनके बच्चे हो बच्चे सबसे ज्यादा जिद कब करते हैं एक मॉल में और दूसरा बताता हूं और देखो इसको कहते हैं सुन ना सुन अभी बात करते-करते एक बड़ा मजेदार आइडिया आया है आप कहोगे कितना खुराफाती दिमाग है इस बंदे का देखो यही यही सोच चाहिए यही सोच चाहिए और ये अभी सेकंड्स में हो रहा है सोचो इस काम के ऊपर आप एक महीना लगा दो और फिर इस काम को शुरू करो तो कैसा होगा ये काम कितना कमाल का होगा देख हो देखो कहां खोलनी चाहिए आपको दुकान बच्चे बीमार हैं और मां लेकर के है बच्चों को डॉक्टर के पास में साइ स्पेशलिस्ट जहां पर लाइन लगी हुई है कि आपका ये नंबर है आपका ये नंबर है आपका ये नंबर है मतलब एक-एक घंटे बाद नंबर आ रहा है तो एक घंटे तक बच्चा बीमार है मां उदास है मां चाहती है कुछ देर के लिए बच्चा अपने दर्द को भूल जाए बच्चा खुश हो जाए बच्चा खुश होता है खिलौनों से खिलौनों की दुकान है बच्चा उसके सामने सोचो क्या होगा और आप क्या कर सकते हो देखो आपने क्या कहा मैं जितने भी बच्चे आएंगे यहां पर उनको फ्री में अब ऐसा काम कोई नहीं कर रहा पूरे इंडिया में इसको बोलते हैं जुगाड़ू सोच देखो फ्री में बिना पैसे लिए बलूनस तो आप आपकी कॉस्ट कितनी है एक बलून की ₹5 मान लो 2 रुपए की है उसमें गैस भर गई ये हो गया वो हो गया सब मिला के 5 रुपए की पड़ गई आपको बहुत हाईफाई बलून नहीं वो स्पाइडरमैन वाला बलून नहीं सिंपल सा बलून जिसके ऊपर आपकी जो टॉय शॉप है उसका लोगो है और अगर एक बच्चे को फ्री में बलून मिल गया तो अगर आप बच्चे हो या थोड़ी देर के लिए बच्चे बनके सोच सको मेरी इस बात को तो आपको समझने में टाइम को फ्री मामा को भी अच्छी लगती है सबको अच्छी लगती है अब आपने क्या किया 5-5 रुपए के 100 बलून फ्री में बांट दिए आपका कितना लगा 500 500 रुपए उसमें से मान लो सिर्फ 20 लोगों ने आपसे टॉयज खरीदे और हर टॉय में आपको 200 रुपए का मार्जिन मिला कितना कमाया आपने 4000 4000 रुपए लगाया कितना था 500 लगाया 500 कमाया कितना चार हजार रुपए कुछ भी गलत किया आपने किसी के साथ में? नहीं यस और नो नो इमानदारी से तरीके से एक दिन में अगर आपने बीस टॉयज़ भी इस तरीके से बेचे फ्री के गुबारे बांट करके तो आपने एक दिन में चार हजार रुपए कमा लिए महीने का कितना हुआ? फिर एक लाख बीस हजार पे पहुंच गए कितना टाइम लगेगा इ मान लो एक साल लग जाएगा दो साल लग जाएगा तीन साल लग जाएंगे तब भी बुरा है क्या अब इसमें आगे दिमाग लगाओ इस काम को आगे बढ़ाने की कोई लिमिट है नहीं यसन हो हो आप अपनी टॉय शॉप को कितना बड़ा कर सकते हो शुरू में आपने रेंट पे छोटी सी दुकान ली और लोग करते भी हैं आंख खोल करके देखो अपने पास में एरिया में लोग कैसे ग्रो करते हैं करते हैं नहीं करते हैं एक दुकान खोलते हैं जो छोटी सी होती है I am 100% श्योर आपको भी ऐसी बहुत सारी दुकानों के बारे में पता होगा फिर उसके साथ वाली भी ले ली फिर वो भी ले ली वो भी ले ली वो भी बड़ी इसी दुकान हो गई ऐसे दुकान चलता है टॉय शॉप चल पड़ी उसके बाद में धीरे-धीरे बड़ा कर लो उसके बाद में कितनी भी टॉय शॉप्स खोलो ऑफलाइन ही सकते हो ऑनलाइन नहीं बेच भी बेचो ऑनलाइन कितने टॉयज बिक सकते हैं कोई लिमिट है कोई लिमिट नहीं है कैसे हैं एक बात और ध्यान से समझो पर और बहुत बड़ा सीक्रेट है बहुत कम लोगों को समझ आती है आपने क्या किया एक टॉय शॉप खोली और अपनी पसंद के टॉयज ला करके वहां पे भर दिए क्या होगा बंद हो जाएगी बड़ी जल्दी गारंटीड बंद होएगी अभी बैठ करके रहोगे यार ये संदीप ने आईडिया टॉय शॉप का फेल हो गया समझो पहले मैं क्या कह रहा आपने खोली उससे पहले आपने क्या किया रिसर्च किया के बेस इमेजिनेशन के बेस पे नहीं क्या है रियलिटी आपकी दुकान तब चलेगी जब आपकी दुकान में वो टॉयज हो जो उन बच्चों को पसंद है जो उस एरिया में रहते हैं जिस एरिया में आपकी दुकान है समझ आ रही है बात हर एरिया के हिसाब से बच्चों की जो पसंद है वो भी अलग-अलग है डिपेंडिंग अपॉन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पेरेंट्स 80 20 का एक रूल है जो गोल्डन रूल ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं जिसको 80% जो रेवेन्यूज आते हैं किसी भी बिजनेस में 80% जो रेवेन्यू जनरेट होता है किसी भी बिजनेस में वो होता है प्रोडक्ट्स मतलब आप 100 टॉयज अपनी दुकान में रखोगे उसमें से 20 ऐसे होंगे जो बार-बार बिकेंगे -बार 80 ऐसे होंगे जो कम बिकेंगे और बहुत सारे ऐसे भी होंगे उसमें से 80 में से जो बिकेंगे ही नहीं तो आपने क्या दिमाग लगाया कि शुरू में मेरे पास में कोई बड़ी दुकान नहीं है छोटी सी दुकान है, है लिमिटेड का रेंट देने की आपकी कैपेसिटी है तो उसमें कोई बहुत बड़ी दुकान तो मिलेगी नहीं छोटी है तो बजाय ऐसे खिलौने रखने के जो बिकते ही नहीं है जो मेरी पसंद के हैं उससे अच्छा यह है कि 20% ऐसे खिलौने रखे जाएं जो बच्चों की पसंद के हैं जो बिकते हैं इससे क्या हुआ आपने एक बहुत बड़ा जंप मार दिया अब आपके पास सारे वो खिलौने हैं जो उन बच्चों को चाहिए जो आपकी दुकान में आ रहे हैं। इसके लिए आप थोड़ी सी खुफिया बंती भी कर सकते हो यानी कि वो जो दुकानें आपके आसपास में है जिस एरिया में भी आप खोलने वाले हो वहां पर जाकर के टॉय के पास में बैठ जाओ और नजर रखो कि जो लोग अंदर जा रहे हैं वो क्या खरीद के आ रहे हैं किस तरह के खिलौने खरीद के आ रहे हैं आईडिया तो लग ही जाएगा तो आपको समझ आएगा कि अरे तेरे की ये चार तरह के खिलौने हैं जो बिके जा रहे हैं भर दो अपनी दुकान को इन चार खिलौनों से आ गए मजे क्या जरूरत है एक बड़ी दुकान खोलने की